उसके पास एक तमड़ी भी नहीं थी सिवाय उसके जो लोग उसे देते थे जब वो गिटार बजाता उनके नाचने के लिए बड़ा होकर सैंग को एक बहुत ही मजबूत बदन और खूबसूरत लड़का बना पर उसने कभी किसी नौजवान लड़की के साथ नाचने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसके पास बाद में शादी करने के लिए कोई पैसा कई मर्तबा बस वो होता उसकी गिटार और समंदर होता। जैंको को समंदर से मोहब्बत थी। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक शाम कुछ मछलियों ने उससे कहा कि समंदर के साहिल पर उनके जालों की निगहबानी करें, जब वो अपनी मछली फरोख्त करने के लिए नावगार के चौराहे पर जाएं। जैंको साहिल पर एक पत्थर पर बैठा रहता, � मैं गाता हूँ तेरे लिए एक खूबसूरत समंदर जब मैं तुम्हारी मौजों को देखता हूँ तुम्हारी मौजे मुझे हाथ लाती हैं लगता है तुम मेरे साथ में ही हो और जब वो गा रहा था उसने देखा कि समंदर में एक भवर पड़ रहा है और उससे निकला एक बड़े शख्स का सिर जिसके नीले बाल थे और सिर पर सोने उससे छोटी-छोटी मौजे निकल रही थी, जो सब जाने बरवा थी। जब वो चलकर पानी से बाहर आया, नवगार के जैंको, तुमने बहुत दिनों तक समंदर के साहिल पर गिटार बजाई और गाया है। मेरी बेटियां तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं और इससे मुझे बहुत मशर्रत हुई है। एक जाल पानी में फेंको और उसे अंदर डा�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 उसने वह संदूक खोला और वह भरा था बेश कीमती पत्थरों से हरे लाल सुनहरे और वह चांदनी में चमचमा रहे थे उसने बस संदूक लिया और उसे महफूस जगह पर रख दिया पूरी रात वह बैठा रहा और उसने जालों की रखवाली की सुबह मछवारे आए और उसे पूरी डबल रोटी दी अपनी जालों की रखवाली के एवज में अब एक गुर्बत ज्दा शख्स के नाते यह मेरा आखिरी गीज़ा है जैंको शहर में चलकर वहां गया, जहां उसने कुछ पत्थर बेचे, और उनके एवज में उसे जो कुछ मिला, उससे उसने बाजार में एक दुकान कायम की। छोटी-छोटी चीजों से बड़ी-बड़ी चीजें हुई, और वो जल्दी ही नवगाह में सबसे दौलतमंद कारोबारी बन गया, और अब शहर में हर लड़की जैंको की तरफ प्यार से द वाहल काव समंदर के लिए उसकी मोहब्बत बदली नहीं। रोजाना वो अपनी गिटार ले जाता और समंदर के साहिल पर बैठकर उसे बजाता। समंदर के मानिंद खूबसूरत नवगार्ड में कोई खूबसूरत लड़की नहीं है। उसने अपनी जेब से एक खूबसूरत हार निकाला और समुद्र में फेंक दिया। ये उस सागर के लिए एक छोटा सा एक दिन जब वो कैस्पियन सागर पर एक जहाज में जा रहा था, तो वहां अचानक एक तूफान आया। लगता है कि अब हम नहीं बचेंगे। बल्ला उन्हें जो कुछ भी मिला उसे पकड़े रहे और धर धर कामते रहे। जैंग को सब्र का दामन था था। मुझे अब याद आ रहा है एक पुराना वादा जो मैंने किया था। अब वक्त अपने हाथ में कितार लेकर वो जहाज से कूदा और नीचे कैस्पियन सागर में छलांग लगा दी। दहरे उसके सिर के ऊपर आ गए। फिर अजीब बात है तूफान थम गया। जहाज आसानी से चलता गया और आखिर में अपनी मंजिल पर आया। नेफुस बंदर का मेरु और जैंको को क्या हुआ? आ जैंको, जैंको पानी में नीचे और न वो समंदर की तह तक पहुंच गया और वहां समंदर की तह पर एक महल था जो गुलाबी लकड़ी से बना था ज़ेंको महल के फाटक से दाखिल हुआ अंदर वहां एक बहुत बड़ा हॉल था और समंदर का बादशाह उस हॉल में आराम कर रहा था और उसके सिर पर उसका ताज रखा था और उसके नीले बाल आसपास के पानी में तैर रहे थे हाँ, जैंको, तुमने वो कुबूल किया जो समंदर ने तुम्हें दिया, और तुमने बहुत वक्त ले लिया समंदर के महलों में आकर गाने में। ए अजीम बादशाह, मुआफ करें। तो अब गाओ। और जैंको ने अपनी गिटार बजाई और गाने लगा। मैं तुम्हारे लिए गाता हूँ, ए अजीम समंदर के बादशाह। सभी मौजे तुम्हा� मैं आपके लिए गाता हूं और इस खूबसूरत समंदर के लिए मैंने इसकी मौजे देखी हैं उसने मुझे हाथ लाया ऐ खूबसूरत समंदर और मैं आपका शुक्रगुजार हूं मैं नाचूंगा। वो एक ऊंचे दरख्त की तरह हॉल में खड़ा हो गया और नाचने लगा। इस बड़े बादशाह के नाचने से समंदर की तह थरथरा गई। व तुमने बहुत अच्छा बजाया और मुझे सुकून दिया मेरी तीन बेटियां हैं और तुम उनमें से एक को चुनोगे और उससे निकाह करोगे और समंदर के शहजादे बनोगे मैं पूरे अदब से कहना चाहूँगा। मेरे ख्याल से ऐसी कोई खातून नहीं है जिनसे मैं मोहब्बत कर सकूं उस मोहब्बत से ज्यादा जो समंदर से करता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 तभी जैंको ने उसके गले में एक हार देखा और फौरन उसे इल्म हो गया कि ये वो हार है जो उसने समंदर में तोफे के तौर पर फेंका था और जैंको खुशी से हंसा और समंदर के बादशाह की सबसे छोटी लड़की को अपने आगोश में लिया जल्दी ही उनका निकाह हो गया और समंदर का बादशाह निकाह की दावत पर इतना ह जैंको और उसकी दुल्हन इकट्ठे उसके महल में गए और इससे पहले कि वो सोते उसने कहा, ओ जैंको, आप मुझे भूल तो नहीं जाएंगे, आप कभी-कभी मेरे लिए गिटार बजाएंगे और गाएंगे। एक खूबसूरत महबूबा, मैं तुम्हें कभी अपनी नजरों से जुदा नहीं करूंगा और जहाँ तक मौसी का सवाल है, मैं प� जैंको को भी नींद आ गई। इस रात जैंको ने बिस्तर पर करवट ली और उसने अपने उल्टे पांव से शाहजादी को छुआ। और वो जनवरी के बर्फ की मानेंद ठंडी थी। और सर्दी की उस छुआन से वो जाग गया और देखा कि वो नवगार के समंदर के साहिल पर आसमान के नीचे लेटा था। दादाजी, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ? �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 तुम्हारे ख्याल से क्या हुआ होगा? वो वापस अपनी शहजादी के पास चला गया होगा। ओह अच्छा, पर ऐसा क्यूं? क्यों? क्योंकि उसका एक खुशनुमा अंजाम है, और जैसा आप कहते हैं कि हर कहानी का अंजाम खुशनुमा होना चाहिए। और याद रखो, अगर ये खुशनुमा अंजाम नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं है, तो ये अंजाम नहीं है।